कवितावली उत्तरकांड शंकर स्तवन काशी में महामारी गौरीनाथ नाथ भवत भवानीनाथ विश्वनाथ पुर फ्री आन कलिकाल की शंकर से नर गिरिजाश नारी काशी बासी बेद कही सही शशि शेखर कृपाल की समुख गणेश ते महेश के प्यारे लोग विकल्प लोकयत नगरी बिहाल की पुरी की रात कली निठुर के निहारिये उघारी भाल भालकी हे पार्वती पते हे भोलानाथ हे भवानी पते इस विश्वनाथपुरी काशी में आज कलिकाल की दुहाई फिरी हुई है काशी में रहने वाले पुरुष शंकर के समान है और स्त्रियां पार्वती जी के सदृश हैं ऐसा वेद ने कहा है और इस पर कृपालु चंद्रशेखर की भी सही है किंतु हे महेश आज कली के प्रताप से वे लोग जो शंकर को सदानंद और गणेश से भी प्यारे हैं बड़े व्याकुल दिख पड़ते हैं सारी काशीपुरी को इस कली ने बेहाल कर दिया है यह कली रूप निष्ठुर किरात आपकी पूरी रूप कल्पलता को खेल ही में काट रहा है इसे अपने मस्तक का नेत्र खोल देखिए ठाकुर महेश ठकुराइनी उमासी जहां लोक बेदहू को भट्टुद्रगन पूतगन पति सेनापति कलिकाल की कुचाल काहू तो हर की विषाद बड़ो पाराणसी बूछियन ऐसी गतिशंकर शहर की कैसे कह तुलसी बिशासुर के बरदान बान जान सुधा तज पीवनी जहर की जहाँ के महादेव जी जैसे स्वामी और पार्वती जी जैसी स्वामिनी है तथा लोक और वेद में भी जिस स्थान की महिमा प्रसिद्ध है जहाँ रुद्र के गण ही योद्धा हैं और श्री सदानंद एवं गणेश जी सेनापति हैं वहाँ भी कल की कुचाल को किसी ने नहीं रोका इस विश्वनाथ की बीसी में उस वाराणसी में बड़ा भारी विशाल छाया हुआ है शंकर के नगर की ऐसी दुर्दशा है कि पूछो मत ये भस्मा को वर देने वाले ठहरे उनका अमृत छोड़कर विष पीने का स्वभाव जानकर भी तुलसीदास उनके विषय में किस प्रकार कोई बात कर सकता है अर्थात उनका तो स्वभाव ही उल्टा है इसलिए नगर की चिंता न कर यदि वे कलियुग को पाले हुए हैं तो कोई आश्चर्य नहीं लोक बेदहु विधित वाराणसी की बड़ाई बासी नरनार ईस अंबिका स्वरूप है कालनाथ को दंड कार्य दंड पानी सभा सदगणप से अमित अनूप है तहाऊ कुटाली कुरीत कैधो जानत मूढ़ निहान भूतनाथ भूप है फल फूल खले खैल खल सीध साध पलपल पल, पल खाति दीप मालिका ठठायत सूप है काशी का महत्व लोक और वेद दोनों में प्रसिद्ध है यहाँ के निवासी श्री शंकर और पार्वती रूप हैं काल भैरव जैसे तो यहाँ के कोतवाल हैं दंडपाणी भैरव जैसे दंड देने वाले जज हैं तथा गणेश जी जैसे अनेकों अनुपम सभासद हैं किंतु कुचाली कलयुग ने वहाँ भी अपनी कुचेष्टा नहीं छोड़ी अथवा वह मूर्ख जानता नहीं कि यहाँ के राजा साक्षात भूतनाथ है आजकल सब बातें उल्टी देखने में आती है दुष्ट लोग तो खूब फलते फूलते और फैलते हैं तथा साधुजन पल पल में दुख उठाते हैं जैसे कहावत है घी तो खाए दीप मालिका और दूसरे दिन ठोका जाता है सूप पंच कोश पुण्य कोश स्वारथ परमारथ को जान आप आप सुपास बास दियो है नीच नर नारि न कियो है। बार चक्र चक्र सो मुरार मन पियो है रोष में भरोसो एक आशतोष कह जात विकल्प लोक लोक काल कूट पियो है पांच कोष के बीच में बसा हुआ काशी क्षेत्र पुण्य का खजाना और स्वार्थ परमार्थ दोनों का साधक है यह जानकर आपने यहाँ के निवासियों को अपने पार्श्व में बताया है किंतु नीच स्त्री पुरुष इस आदर को सह नहीं सके, इसलिए उन्होंने जो कर्म विचार कर नहीं किए उन्हीं का फल वे कायर लोग भोगते हैं किंतु यह कलिकाल आपसे भय नहीं मानता यह बड़े आश्चर्य की बात है देखिए सुदर्शन चक्र ने भगवान कृष्ण के बिना कहे ही मिथ्या वासुदेव पौंडरक का वध करने के अनंतर काशी को जला दिया था उसमें यद्यपि श्रीकृष्ण का कोई अपराध नहीं था तो भी आपके प्रेम की हानि जानकर उनके चित्त में बड़ा ही संकोच है फिर बेचारा कड़ी तो किस खेत की मूली है देव का कोख होने पर तो एकमात्र आप आशुतोष का ही भरोसा कहा जाता है क्योंकि लोगों को व्याकुल देखकर आप ही ने तो कालकुट विष पिया था रजत बिरं हरिपालत हरत हर, हर तेरे ही प्रसाद जग अग जग पालिके तो विकास विश्व तो बिलास तो में समात मात भूमिधर बालिके दी जय अवलंब जगदम्बन विलम्ब की जय करुणा तरंग निकपा तरंग मालिके रोष महामारी परितोष महतारी धोनी देखिए दुखारी मुनिमान समरा लिखे हे चराचर का पालन करने वाली माता पार्वती तेरे ही कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं विष्णु पालन करते हैं और महादेव जी संहार करते हैं सारे विश्व का तेरे ही में विकास होता है तेरे ही में उसकी स्थिति है और फिर तेरे ही में उसका लय होता है हे जगत जननी तुम कृपा तरंगा से विभूषित करुणा में हो तुम देरी न करके मुझे आश्रय दो हे मुनमानस मरालिकेपित होने पर तुम महामारी हो जाती हो और प्रसन्न होने पर तुम्हें संसार के साक्षात जन्य स्वरूपा हो अतः अब तुम कृपा दृष्टि से हम दुखियों की ओर देखो निपट बसेरे अग घने रे नर नारी नार्यू अनेरे जगदम्बेरी चेरे हैं दार दुखारी देव भूषण भिखारी भीरु लोभ मोह काम कोह कलमल घेरे हैं लोक रीत राखी राम साखी वाम देव जन की बिनती मान मात कहि मेरे हैं महामारी महेश महिमान महिमा की खान मोद मंगल की किरास दास काशी बासी तेरे हैं हे माता यहाँ के अन्यायी नरनारीद्यपि पाप और अगुणों के पूरे निवास स्थान है, तो भी वे हैं तो तेरे ही दास दासी हैं हे देवी वे दरिद्रता के कारण अत्यंत दुखी हैं ब्राह्मण लोग भिखमंगे और बड़े डरपोक हो गए हैं इसलिए लोभ मोह काम और क्रोध रूप कलुष कल ने उन्हें घेर लिया है देख भगवान राम ने भी अपनी प्रजा के गुण दोषों की ओर दृष्टि न देकर लोक मर्यादा की रक्षा की थी इसमें स्वयं श्री महादेव जी साक्षी हैं ऐसा जानकर हे माता इस दास की प्रार्थना पर ध्यान देकर एक बार ऐसा कह दे ये सब मेरे हैं। हे महामारी हे महिमा की खानी एवं मंगल और आनंद की रास महेश्वरी ये काशीवासी तेरे ही दास हैं। है लोग कह सिद्ध सुर साप कैदो काल के प्रताप का सीत ताप तयी है ऊंचे नीचे बीच के धनकरंक राजा राय हठन बजाई कर डीठी पीठ दई है देवतान भोरे महामारिन सो जो कर जो रे भोरा नाथ जान भोरे आपने सीठई है करुणा निधान हनुमान वीर बलवान दसरास जहाँ तहाँ तय ही लूट लई है न जाने लोगों का पाप है अथवा सिद्ध और देवताओं का साप है या समय का प्रताप है जिसके कारण काशी तीनों तापों से तप रही है इस समय ऊंच नीच मध्यम श्रेणी के लोग धने निर्धन राजा और राव सभी ने हठपूर्वक खुल्लम खुल्लम सब कुछ देखकर भी पीठ फेर ली है देवताओं की प्रार्थना की और महामारियों को भी हाथ जोड़े परंतु इन्होंने भोला नाथ को सीधा साधा जानकर मनमानी ठान रखी है एक अनुधान बलवान वीर हनुमान जी जहाँ तहा आप ही ने यश की राशि लूटी है अतः तो आप ही यहाँ के लोगों का भी दुख दूर करके यशस्वी हुई है। शंकर सहर सर नरनार बार विकल सकल महामारी माजा भई है उचरत उतारत हरात मारी जात भवरी भगात जल थल नीच मयी है देवना दयाल दे महिपाल न कृपाल चीत वाराणसी बाढ़ति नई है पाहीं रघुनाथ पाहीं कपिराज राम रामदूत रामहू को बिगरी तु सु सुधार लई है इस पुरी रूप सरोवर के नर नारी रूप समस्त जलतर बड़े व्याकुल हैं यह महामारी उनके लिए माजा हो रही है वे उछलते हैं तैरते हैं घबरा कर भागते हैं और हाय हाय करके मर जाते हैं इस प्रकार सारा जल थल मृत्युमय हो रहा है इस समय देवता लोग दया नहीं करते तथा राजा लोग भी कृपाल नहीं है अतः वाराणसी में नित्य नवीन अन्याय बढ़ रहा है हे रविराज रक्षा कीजिए हे वानर हनुमान जी रक्षा कीजिए भगवान राम की बात बिगड़ने पर भी आप ही ने उसे संभाला था अतः यहां भी आप ही कृपा कीजिए जल में होने वाला एक प्रकार का रोग एक तो